पातजल योग प्रदीप साधन पार छठ इष्ट अच्छी प्रकृतियों का ग्रहण और अनिष्ट बुरी प्रकृतियों का परित्याग इस शक्ति के प्रयोगकर्ता को सबसे प्रथम अपने आप को नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल में रखना अति आवश्यक है क्योंकि जो स्वयं अपने को अपने वश में नहीं रख सकता है वह दूसरों पर किंचित भी प्रभाव नहीं डाल सकता है इसलिए जो दुष्ट प्रकृतियाँ अपने में हो उनका परित्याग और अच्छी प्रकृतियों का ग्रहण निश्चयात्मक रूप से पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए अच्छे अथवा बुरे विचार मनुष्य के मन में जिस प्रगति से बराबर उठते रहते हैं उसके अनुसार उनका बल बढ़ता है अंत में एक समय वे इतने प्रबल हो जाते हैं कि मनुष्य उनके अनुसार कार्य करने पर बाध्य हो जाता है जैसे कार्य मनुष्य करता रहता है वैसे ही उसकी प्रकृति बनती जाती है इससे सिद्ध होता है कि विचार ही मनुष्य की प्रकृति के कारण है इसलिए जिस अनिष्ट प्रकृति को त्यागना है उसको बिना टाल मटोल के जैसे एक दो सप्ताह में छोड़ दूँगा अथवा दो चार बार करने के पश्चात छोड़ दूँगा इत्यादि के तुरंत उसके परित्याग का पूरे आत्मविश्वास से दृढ़ संकल्प करके उसके विचारों को पूर्णतः या मन से हटा दे अथवा जिस समय अंदर में अनिष्ट कर्मों के करने का विचार उत्पन्न हो उसी समय उसको हटा दे इस प्रकार बराबर हटाए जाने से वे विचार दुर्बल होते होते नष्ट हो जाएंगे विचारों के न रहने पर उस प्रकार के कर्म होने स्वयं बंद हो जाएँगे बुरे कर्मों के छूटने से वह अनिष्ट प्रकृति भी छूट जाएगी इसी प्रकार जिस प्रकृति को ग्रहण करना हो उसके विचारों को मन में प्रबल करते करते दृढ़ प्रकृति के रूप में लाया जा सकता है अनिष्ट प्रकृतियों के परित्याग और इष्ट प्रकृतियों के ग्रहण की प्रक्रिया आपने अनुभव किया होगा कि जितने बजे उठने का संकल्प करते हुए आप सोते हैं आपकी आंख अवश्य उस समय खुल जाती है इससे सिद्ध होता है कि जो बात मन अथवा सूक्ष्म शरीर को भली भांति सुझा दी जाए उसके अनुसार कार्य करने के लिए स्थूल शरीर बाध्य हो जाता है विशेषतः उस समय जब निद्रा छा रही हो और समस्त अंग ढीले हों तब मन के अंदर विशेष प्रभाव शरीर पर प्रकट होता है इसलिए आराम कुर्सी या चारपाई पर लेट अंगों को ढीला चित्तवृत्ति को एकाग्र करें एकाग्रता के साथ साथ हल्की नींद की कल्पना करे जब नेत्र भारी होने लगे और हल्की सी निद्रा आने लगे तब जिस अनिष्ट प्रकृति को छोड़ना हो उसके संबंध में प्रभावशाली शब्दों में इस प्रकार आदेश दे हे मन तू तो इस दुष्ट प्रकृति का परित्याग कर दे तुझमें यह दुष्ट प्रकृति नहीं रहनी चाहिए कदाचित नहीं रहनी चाहिए मैं इसको निकाल कर बाहर फेंक रहा हूँ मैंने इसको बाहर फेंक दिया है अब तुझमें इस प्रकार की कोई प्रकृति नहीं रही है यह आवश्यक नहीं है कि इन्हीं शब्दों को दोहराया जाए इस आशय को लेते हुए आप अपने ही प्रभावशाली शब्दों में इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं इसी प्रकार जब कोई इष्ट प्रकृति ग्रहण करनी हो तो यह प्रबल विचार उत्पन्न करना चाहिए हेमन मैं इस प्रकृति को तुम्हारे अंदर स्थापित करता हूँ तुम अब इसी प्रकृति के अनुसार काम करोगे तुम में यह प्रकृति दृढ़ हो गई है मैंने इसको पूर्णतया दृढ़ कर लिया है इसी रीति से किसी बच्चे श्रद्धालु शिष्य भक्त अथवा मित्र की दुष्ट प्रकृति को छुड़ाया जा सकता है अर्थात उसको आराम से लिटाकर सम्मोहन निद्रा कृत्रिम निद्रा में जिसका आगे वर्णन होगा लाओ अब कृत्रिम निद्रा आ जाए तब तो उसका नाम लेकर ऊपर युक्त प्रकार की आज्ञाओं द्वारा अर्थात हे hey अमुक मैं तुम्हारी इस अनिष्ट प्रकृति को तुम्हारे अंदर से बाहर निकालता हूँ इस अनिष्ट प्रकृति को छोड़ दो सर्वदा त्याग दो मैंने इसे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल निकाल दिया है ऐसा ही इष्ट प्रकृति के स्थान पर हे hey अमुक मैं तुम्हारे अंदर इस इष्ट प्रकृति को स्थापित करता हूँ इस प्रकृति को मैंने तुम्हारे अंदर दृढ़ कर दिया है अब तुम इसके अनुसार ही सारे कार्य करोगे इत्यादि इस प्रकार के वाक्यों को 10-15 मिनट तक निरंतर दोहराते रहना चाहिए यदि सर में भारीपन अनुभव करे तो उसके सर पर दाहिना हाथ रखकर उसके नेत्रों में कुछ अंतर से फूंक मारकर यह सूचना देनी चाहिए कि मैंने तुमको निरोग कर दिया है तुम अब अच्छे हो अब तुम में भारीपन नहीं है इस प्रकार का आदेश प्रातः सायंकाल दो बार अथवा रात्रि में एकांत दे रात्र में, में स्वाभाविक निद्रा में सोते हुए भी इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं